जान, शान। 107.8 रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज विशेष हमारे बातें मुलाकातें कार्यक्रम के विशेष मेहमान बी सरस्वती जी है जिनसे हम लोग बात करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन का एक सुंदर अनुभव आज आपको सुनने मिलने वाला है तो आप सभी की तरफ से बीके सरस्वती जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति कैसे हैं आप बहुत बढ़िया ओम शांति जी, जी, जी। आ, मैं चाहूँगा दीदी आप थोड़ा सा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कैसे आपका जुड़ना हुआ आपकी कुछ यादें ताज़ा कराइए ओम शांति मैं बचपन से ही अपने पेरेंट्स के साथ इस संस्था में जाती थी और इस संस्था में जो कार्यक्रम चलता था या जो भी यहाँ के वरिष्ठ हैं जब कार्य करते थे तो उसमें इतनी आध्यात्मिकता और रूहानियत होती थी कि कोई बात ना भी समझ आए लेकिन मन एकाग्र हो जाता था तो ये रूहानियत और आध्यात्मिक शक्ति ऐसी शक्ति है जो हमारे मन को उस प्रभु के प्रेम में एकाग्र कर देती है तो वो प्रेम स्नेह जो प्रभु का है उसको ढूंढने के लिए दुनिया बाहर बहुत भटक रही है लेकिन इस संस्था में ये अनुभव किया जाता है कि चाहे छोटा बच्चा है चाहे कोई बड़ा है तो उसके वातावरण और रूहानियत का प्रभाव इतना अच्छा होता है यहाँ पर कि ऑटोमेटिकली ही वो उस प्रभु के रंग में रंग जाता है दिल का अंदर का प्यार स्नेह उमड़ करके आता है जो हमारे जीवन को इस संस्था में समर्पित करने के योग्य भी बना देता है जैसे भक्ति में हम गाते रहे भगवान पर न्योछावर जाएं, लेकिन यहाँ का जो वायुमंडल है ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये जीवन को अपने आप ही इतने प्रेम में भरपूर कर देता है कि समर्पित होना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं लगती है लोग हमें कहते हैं इतना त्याग कैसे किया आपने लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि ये त्याग है त्याग नहीं है यहाँ पर सर्व प्राप्तियाँ प्राप्ति से भरपूर जीवन अनुभव होता है तो संस्था में एक कोई कठिन मार्ग नहीं है बहुत सहज मार्ग है इसको सहज राजयोग भी कहते हैं इस सहज राजयोग के द्वारा हम अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं आध्यात्मिक शक्ति से मॉरल वैल्यूज़ के आधार से ये मॉरल वैल्यूज़ हमारी इंद्रियों को जब कंट्रोल करती है तो उससे अपने जीवन में भी खुशी और शांति प्राप्त होती है और हमारे व्यावहारिक जीवन से अनेक आत्माओं को भी लाभ मिलता है जो कई साधन अपनाने के बाद भी प्राप्ति नहीं होती वही सहज राज्यों के द्वारा सहज ही प्राप्तियां हो जाती हैं इसलिए ये संस्था में हमें बहुत सहज लगा अपना जीवन समर्पित करने में मुझे पचास साल हो गए हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा करते हुए और बचपन में ही हमको प्रजापिता ब्रह्मा बाबा साकार में थे हम तब मिले थे उनसे तब बाबा ने हमें वरदान दे दिया था सिर पर हाथ रख के कि बच्ची सेवा करेगी तो तब तो हमें पता भी नहीं था कि क्या शब्द है ये लेकिन भगवान उवाच थे उससे दोनों ही थे तो इसलिए हम जब इस यज्ञ में आए सेवा के लिए आए तो दोबारा भी ये शब्द भगवान ने रिपीट किए जब बाबा अव्यक्त हो गए थे तो जब मैं बाबा से अव्यक्त रूप में मिली आ, हिस्ट्री हाल में तो भी बाबा ने मुझे यही कहा कि बच्ची सेवा पर आ गई हो ना तो मुझे ऐसे एहसास हुआ कि वो बचपन में जो शब्द बोला था अब तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो भगवान ने दोबारा भी इसको एक रिपीट दिया है वरदान दिया है और वही आधार मेरे जीवन का रहा कि मैं संसारिक किसी भी आकर्षण में भटकी नहीं क्यों नहीं भटकी क्योंकि भगवान ने मुझे उस समय स्नेह से उस सेवा में बांध दिया था तो ये मेरे जीवन में रहा और बचपन से ही मैं बाबा की पालना में अपनी वरिष्ठ दादियों की पालना में पलती रही और उन्होंने इतना रूहानी प्यार दिया कि दुनिया में कहीं भी जाने को दिल नहीं लगा तो मुझे अपना अलौकिक घर क्योंकि लौकिक घर में सभी बाबा के बच्चे हैं तो लौकिक में भी अलौकिकता ही नज़र आती थी और आश्रम पर आती थी वहां भी अलौकिकता होती थी ये मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे ऐसा भाग्य मिला तो मैं बचपन में स्कूल में भी जब पढ़ती थी तो बाबा से भी बहुत सी बातें करके जाती थी मेरे को दीदियों ने कहा आप मुरली पढ़ते हो बाबा के महा बाक्य पढ़ते हो तो मैंने कहा कभी कभी पढ़ती हूँ तो एक दीदी ने कहा तुम ना रोज थोड़ा सा पढ़ के फिर स्कूल में जाओ तो हमने वैसा करना शुरू कर दिया तो उसमें हमें ये अनुभव हुआ कि जिस दिन महावाक्य पढ़ कर जाने उस दिन सभी टीचर्स से भी प्यार लेना और स्टूडेंट्स से भी प्यार मिलता था लेकिन जिस दिन वो किसी कारण से रह जाती थी तो कोई भी कारण से टीचर से भी डांट पड़ती थी और बच्चों से भी लड़ाई हो जाती थी तो अंदर में ये भावना बन गई कि ये अध्यात्मिक विद्या ऐसी है समझ आए या ना आए लेकिन इसका प्रभाव इतना होता है जो जीवन को सहज ढंग से परिवर्तन कर देता है तो बाबा के अनेक प्रकार के ऐसे अनुभव हैं जो जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और मैंने इस राजयोग को इतना सरल बनाया क्योंकि मैंने ये समझा कि जो परमात्मा है वो सिर्फ परमात्मा नहीं है उससे हमारे सर्व संबंध है तो उस संबंध को हम प्रयोग करके देखें तो मैं हमेशा उसको प्रयोग करती हूँ जिससे कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंग संग बाबा रहते हैं और सारा कार्य मेरे से बाबा ही करा रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ जैसे कि वो खुद ही करा रहे हैं ऐसा अनुभव होता है एक बार मुझे कहीं भाषण करने के लिए अचानक प्रोग्राम मिला तो मैंने हाँ कर दी कोई कारण ऐसा था कि हाँ करनी पड़ी तो मैंने जो थोड़ा रटा हुआ था उसको रटना शुरू कर दिया और कोई कार्य था सेवा थी वो भी कर रही थी जब भाषण का टाइम हुआ जिस स्थान पर पहुंचे मैं सारा भाषण भूल गई जो रटा था फिर हमने बाबा से कहा बाबा आप परम शिक्षक हो ना तो आप तो जब मर्जी पढ़ा देंगे अब मैं यहाँ बैठी हूँ मैं सब भूल गई तो आप ही याद कराइए तो बाबा ने इतने अच्छे ढंग से मुझे नई नई पॉइंट्स उस समय टच कराई और भाषण सहज हो गया जो भूल गई थी वो पॉइंट्स तो भूल गई लेकिन बाबा ने नई नई पॉइंट्स लाई इस तरह से बाबा हमारी पालना भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं शुरू शुरू में सेवा के स्थान इतने बड़े नहीं थे छोटे छोटे स्थान थे एक स्थान पर हम गए वो एक ही कमरा था और उसमें गर्मी भी बहुत होती थी तो मैम क्या करते थे जो चादरें उतती थी मोटी मोटी उनको पानी में भिगो के खिड़की पर लटका देते थे पंखा चलाते थे वो एसी बन जाता था पर जब वो सूख गया तो गर्मी हो गई तो ऐसे सर्द गर्म होने से बुखार हो गया तो दो ही बहनें थी एक मेरे से छोटी थी तो मैंने बाबा को कहा ये बुखार हो गया मैं कोर्स कैसे कराऊंगी शाम को तो आप ऐसे कीजिए मेरे लिए ना कहीं तो से इलाची लेके आई गई बाबा को कहा अपना पन मानते तो थे, थे, थे, थे।, तो ले थे और आइस बॉक्स में रख देते थे तो वो बर्फ लेके आई तो साथ में लीची, लीची में। भी ले आई तो मैंने कहा वाह बाबा आप तो दोपहर को इतनी गर्मी में लीची लेके आए हो आपसे बढ़कर तो प्यार दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है सो तो बाबा कैसे हम बच्चों के संकल्प को पूरा करता है और सुनता है तो वो हमारे साथ साथ ही रहता है कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप कहते हो भगवान हमें इतनी प्यार देता है पालना देता है पढ़ाता है क्या वो आपके लिए फ्री बैठा है तो मैं कहती हूँ कि जब हमने उसको सर्व संबंधों से अपना बना लिया तो माँ बाप तो सारा दिन रात कमाई धन दौलत सब अपने बच्चों पर ही तो न्यौछावर करते हैं तो भगवान अब इसी रूप में आया हुआ है वो सारा समय अब हम बच्चों को दे रहा है क्यों दे रहा है क्योंकि उसने खुद ही हमको एडॉप्ट किया है ये हम अनुभव करते हैं कि कैसे भगवान ने हमको अडाप्ट करके अपना बच्चा बना के खुद ही पढ़ा रहे हैं खुद ही पालना दे रहे हैं और खुद ही शक्ति भर करके अनेक प्रकार की विषयों की सेवाएं भी हमसे करवा रहे हैं तो ये आध्यात्मिक माना प्रभु प्रेम प्रभु मोहब्बत दोनों तरफ से हमारा दिल की मोहब्बत है तो भगवान से भगवान को भी हमसे बहुत प्यार है इसलिए ये जो मार्ग है ये बहुत सहज है सरल है कठिन नहीं है और देखने वालों को लगता है कि कैसी तपस्या कर रहे हैं पर इस ड्रेस में भी बहुत आनंद है हमको और जो यहाँ सुंदर विचार मिलते हैं जिससे कि मन तंदुरुस्त हो जाता है हर कार्य जैसे हल्के रूप में होता है और बाबा के महावाक्य इस प्रकार के होते हैं कि हमारे जो साथी हैं जो सेवा करते हैं हमारे साथ मिलकर कर के उनमें भी वो इतनी अच्छी शिक्षाओं से उनके जीवन को भरपूर कर देते हैं कि तो उनके साथ यूनिटी बनाना कोई मुश्किल नहीं लगता है तो बाबा को प्यार करते हैं और बाबा उन बच्चों में भी प्यार भर देते हैं तो जो कार्य हमें सबको मिल के करना होता है तो सहज ढंग से बड़े बड़े कार्य भी आसानी आसा, से हो जाते हैं जो संकल्प हम रचते हैं वो संकल्प पूरा हो ही जाता है ओम शांति बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया दीदी जी मुझे लगता है कि एक बचपन से जो आपको प्यार ईश्वर का जो मिला है उसको आपने संजोए रखा है और उसका उपयोग करते हैं प्रायोगिक तौर पे आप काम करते हैं इसलिए आपको जो है अच्छे अनुभव होते हैं तो निश्चित तौर पर आपने जो राजयोग है उसका रहस्य कुछ समझा है तो आप राजयोग जो कॉमन पर्सन है उसके लिए आपको कैसे अगर आपको बोले जाए कि एक कॉमन व्यक्ति को राजयोग के बारे में सिंपल करके अगर बताया जाए तो आप क्या बताना चाहेंगे वास्तविक में इसकी भूमिका राजयोग की संसार में तो इसको योगा कहा गया है योगा माना शारीरिक कई प्रकार की क्रियाएं जिसकी वर्तमान समय बहुत जरूरत है क्योंकि हमने ये शरीर की मशीनरी को खराब कर दिया दूसरी मशीनें यूज करके पहले ये शरीर मशीन कार्य करती थी तो एक्सरसाइज की और इनकी जरूरत नहीं थी पर योगा शब्द तब भी चलता था लेकिन आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो गया परंतु जो भगवान ने जो योगा नहीं उन्होंने योग सिखाया योग का मतलब होता संबंध रिलेशन भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े तो यहाँ पर मुख्य बात ये बताई गई कि परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार है जो जन्म के चक्कर से मुक्त है और एक ही यादगार वर्ल्ड के अंदर है ज्योतिर्लिंगम शिव के नाम से ज्योत का लिंग प्रकाश का लिंग मना प्रकाश का चिन्ह वो यादगार मंदिर शिव का एक ही है बाकी तो सबके फिजिकल बॉडी वाले मंदिर हैं और हम सब भी इस संसार में जो रह रहे हैं इस शरीर में जो कार्य कर रहे हैं अलग अलग पोजिशन लेकर के लेकिन इस शरीर के द्वारा कार्य करने वाली भी जो कि बिंदु आत्मा ही है जो मस्तक में विराजमान है तो हम अपने को जब ये रियलाइज करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं लेकिन करने वाली तो आत्मा है तो प्रभु को भी प्यार करने वाली आत्मा है जो ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप है तो ज्योति ज्योति बिंदु बिंदु प्रकाश स्वरूप स्वरूप परमात्मा आत्मा का रिश्ता संबंध उस परमात्मा के साथ जब जुड़ जाता है वही वास्तविक योग है और ये योग में आत्मिक स्मृति जरूरी है जैसे बिजली का कनेक्शन दो तारों से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर रबड़ चढ़ी जाए रबड़ जब उतार दी जाती है दोनों तारों की तो अंदर जो तांबे की तार है उसी को प्लग में लगा के करंट आता है इसी प्रकार से मैं आत्मा भी ये देह रूपी रबड़ में हूँ दे उस समय जब परमात्मा को याद करना है उस घड़ी हम अपने को देह देह की बातें देह के रिलेशन देह का पहनावा देह की पोजिशन को कुछ समय के लिए भूल जाए उससे न्यूट्रल हो जाए और एक ही पॉइंट में टिक जाए कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ जो इसका कंट्रोलर हूँ मैं ये नहीं मैं मैं मैं इसका कंट्रोलर हूं और मैं आत्मा हूं। और आत्मा आत्मा अपने असली स्वरूप में शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ इसकी फीलिंग लेने के लिए मुझे उस परम पिता परमात्मा से रिलेशन जोड़ना जरूरी है तो वो बन जाता है फिर कि परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे मात पिता सत टीचर सत गुरु हैं तो जब हम रिश्ता जोड़ लेते हैं कि मेरे माता पिता शांति के सागर हैं तो नेचुरल मैं उसका बच्चा शांत स्वरूप हूँ तो यहाँ ये बताया गया कि कभी भी भगवान के आगे भिखारी नहीं बनिए शांति दे दो सुख दे दो प्रेम दे दो नहीं क्योंकि वो हमारे मात पिता हैं मात पिता से तो नेचुरल प्राप्ति होती है मांगने से नहीं तो यहाँ मांगा नहीं जाता यह अनुभव किया जाता है जैसे एक थानेदार का बच्चा है छोटा ही अभी तो वो गली में कैसे घूमता है कि जैसे न ही थानेदार हूँ दूसरे को भी कहेगा कुछ कैपे तो देख फिर कुछ जेल में डाल दूंगा अब वो थोड़ी थानेदार है पर बाप की उस पोजिशन पर उसका पूरा अधिकार है इस तरह से हम भी परमात्मा की शक्तियाँ गुणों पर अधिकार रखते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है तो मैं आत्मा उसका बेटा शक्ति स्वरूप हूँ वो शांति के सागर है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ वो प्रेम के सागर है मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ इसका सिमरन करते हुए स्थिति का अनुभव करते हैं फिर हम इन कर्म इंद्रियों में उनको यूज़ करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा मुख से बोल रही हूँ तो कैसा बोलूँगी जैसा मैं अपने लिए सोचूंगी वैसा बोल निकलेगा मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ तो मुख से प्रेम भरे शब्द निकलेंगे तो इस प्रकार से इस राजयोग को हम प्रयोग में लाते हैं और ये बहुत सहज है कोई मुश्किल नहीं है ओम शांत दीदी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजयोग को जो है आपने एक कनेक्शन के बारे में बताया जैसे कि बेटे का या बच्चों का माता पिता के साथ कनेक्ट होते हैं वैसे ही आप अगर अपने आप को आत्मा समझ लेते हैं और परमात्मा के साथ कनेक्शन कर लेते हैं सर्वसंबंधों से उसे याद करते हैं तो आपको वो फीलिंग भी आ जाती है उसकी जो शक्ति है वो भी आप महसूस करते हैं और उसका अधिकार भी आपको प्राप्त होता है बच्चा बनने से पिता की सारी प्रॉपर्टी का आप अधिकारी बन जाते हो ये बहुत ही सिंपल करके आपने राज्यों का जो रहस्य है वो बताया आइए मित्रों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है बातें मुलाकातें सुनते रहो मुस्कराते रहो मस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और दीदी जी से हमारी बातचीत हो रही है बड़े ही अच्छे आध्यात्मिक अनुभव उन्होंने साझा किया किस तरह से बचपन से ही उनको इस और जो है आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि उनके माता पिता भी इस मार्ग पे चलते थे तो बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है तो जो दीदी जी को भी मिला है तो मैं चाहूँगा कि आम लोग कैसे गर्गृहस्थी में रहते हुए क्या इस राज्यों का या इस ज्ञान मार्ग में चल सकते हैं क्या क्या इतना आसान है ये राजयोग स्पेशल गृहस्थियों के लिए ही है हम तो सिर्फ सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है ताकि हम उन गृहस्थियों की सेवा कर सकें ये राजयोग है ही गृहस्थियों के लिए क्योंकि जो भी प्रॉब्लम परिस्थिति आती है जो गृहस्थ वालों को आती है उसका सलूशन ही ये राजयोग है अच्छा तो परमात्मा आकर के हमें जब आत्मिक चिंतन में रहना सिखाते हैं तो हमारी लाइफ में मॉरल वैल्यूज की जो उत्पत्ति होती है वो हम अपने व्यवहार में अपने परिवार वालों के साथ ही तो प्रयोग करेंगे हम्म हम्म अगर ग्रस्त में हम रह करके इसको नहीं सीखेंगे तो हम हट क्रिया वाले होंगे जैसे शुरू शुरू में ऋषि मुनि जंगलों में गए रिलेशन तोड़ करके गए उन्होंने बहुत तपस्या तपस्या की, लेकिन रिजल्ट में कई कई बार क्या सुना है कि प्रकार के तपस्या के ऋषियों ने करने बाद उन्होंने लोगों को कई लोगों को शराप दिए वरदान के बदले तो ये सब क्या था लेकिन परमात्मा जो हमें सिखा रहे हैं कर्म योग कर्म योग जो है ये ग्रस्त व्यवहार वालों के लिए है कर्मयोग सहज राजयोग जिसे भगवान कहता है मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ तो जब जो राजाओं के राजा हैं वो गृहस्थी हैं श्री लक्ष्मी नारायण है राम श्री राम श्री शी राम सीता तो भगवान ने लक्ष्य हमको ये दिया है लेकिन हमें उनकी सेवा के लिए हम आश्रम पर रहते हैं तो वो हमारे पास आते हैं और यहाँ पर कई प्रकार के ईश्वरीय महावाक्य सुन करके जाते हैं और उन महावाक्यों को अपने घरों में प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग से उनको बहुत फायदे होते हैं तो गृहस्त तो भगवान के इन महावाक्यों को प्रयोग करने की प्रयोगशाला है जहाँ पर भी वो प्रयोग करते हैं और अच्छे अच्छे अनुभव लेकर के आते हैं और वो जब समाज में सुनाते हैं तो समाज पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो ग्रस्त कोई गलत चीज नहीं है ग्रस्त बहुत अच्छी चीज है जिसके साथ हम अपने गुणों को शक्तियों को शेयर कर सकते हैं वो तो ग्रस्त ही है ना यहाँ आश्रम पर तो सब उसी मॉरल वैल्यूज में छिपे हुए हैं उसी <laughs> में ही है लेकिन पेपर उनके पास आता है इसलिए उनके जीवन को कहा गया कमल पुष्प समान जीवन कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन वो ऊपर खिला हुआ आता है तो इसी ईश्वरीय ज्ञान योग की शक्ति से जो ग्रस्त कीचड़ की तरह समान लगता था वो ईश्वरीय ज्ञान से एक फूल के समान बन गया तो भगवान उनको टाइटल देते हैं कमल पुष्प समान जीवन मना आध्यात्मिक शक्ति हमें बुराइयों से ऊपर उठा करके पॉजिटिव माइंड बना देती है जिससे कि हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा हो जाता है में क्या है कि कोई आध्यात्मिक में चल रहे हैं कोई नहीं भी चल रहे हैं तो जो चल रहे हैं वो अपना प्रयोग जो नहीं चल रहे उनके ऊपर लागू करते हैं तो उनको लाभ मिटता है दो दिन वो झगड़ा कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको उनके द्वारा शांति की अनुभूति होती है यही रिजल्ट हमारे पास आती है कई तो ऐसे परिवार है जिसमें अकेली एक माता चलती है बाकी नहीं चलते हैं वो हमारे पास आते हैं रिपोर्ट लेकर के <laughs> लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और माता के साथ भी उनका रिलेशन वो अच्छा। प्यार बन जाता है क्योंकि कई बातों को वो जानते नहीं है पढ़ते नहीं है जो रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे उनको कैसे अनुभव होगा जब तक गुड़ को खाएंगे नहीं तो मीठा कैसे सिद्ध होगा ऐसे जब तक वो यहाँ पर रेगुलर नहीं आते तो उनसे झगड़ा करते रहते हैं जो रेगुलर आते हैं जब वो भी कुछ राय आते हैं तो उनका स्नेह बन जाता है तो ये ज्ञान तो है ही व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए चलिए दीदी जी, जी।, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि हम लोग बहुत सारे ग्रहस्थी ऐसे समझते हैं कि भाई ग्रस्त में रहना मना फिर आध्यात्मिकता को कैसे अपनाएंगे लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि जो लोग ग्रस्त में रहते हैं उनके लिए ही ये राजयुग है वहीं पर यह प्रयोग हो सकता है और ये आध्यात्मिक विद्यालय जो है प्रयोगशाला है जो ज्ञान गृहस्थियों को मिल जाता है तो वो लोग अपने जीवन में उसे अप्लाई करते हैं उसको यूज़ करते हैं तो उनके जीवन में सुख शांति आ जाती है बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया इसके माध्यम से और मुझे लगता है कि जो अभी रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं आप सभी के लिए भी खुशखबरी है कि अगर आप ग्रस्त में रहते हुए सुख शांति का जीवन अनुभव करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी शाखा में ज़रूर जाइए वहाँ पर इस राजयोग का रहस्य को समझें और उसे अपने लाइफ में यूज़ करें ताकि आप अपने पूरे परिवार को जो है सुख शांति का अनुभव करा सकें चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज या आध्यात्मिक बहुत सारे गीत बने हुए हैं ब्रह्मा कुमारी से या फिर पुराने जो फिल्मी गीत हैं वो भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मैसेज देते हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ गीतों के साथ आपका तालमेल है तो कुछ गीत उसके बारे में बताइए गीतों की बात हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध है कि पहले माताएँ जब घरों में रहती थी हुँ हुँ फिल्मी गीत बजते थे तो वो अपने बच्चों को कहती थी वॉल्यूम कम करो हमें काम करने दो लेकिन जब उनका संबंध इस में आने पर उस निराकार परम, पिता, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का उनको अनुभव हुआ तो उसमें उनको एक साधन और सजनी का भी रिलेशन मिला और माता पिता के रूप में भी मिला सखा सखी के रूप में भी मिला हर संबंधों का उसने जब सुख लेना शुरू किया तो वो फिल्म गीत उसने वो प्रभु के प्रेम में ट्रांसफर कर दिए तो जब वो प्रेम में ट्रांसफर हो गए तो, तो, तो वो फिल्मी गीत लगते नहीं थे उनको तो वो फिर अपने बच्चों को कहते थे वॉल्यूम ऊँचा कर दो तो वो कहते थे ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाके हमारी मदर का माइंड सेट खराब हो गया फिल्मी गीत सुनते हैं पर वो माइंड खराब नहीं हुआ था उसने उन शब्दों को प्रभु के साथ जोड़ दिया था जैसे गीत की लाइन है तुम्हें तो पा हमने जहाँ पा लिया जमी तो जमी क्या आसमान पा, पा लिया तो जब प्रभु को उसने पाया तो उसको ये अनुभव हुआ कि दुनिया की कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मुझे ना मिली हो तो भगवान को पाके सर्व प्राप्तियों का आनंद मिल गया इस प्रकार से बहुत से गीत है जिन गीतों का उन्होंने जब आध्यात्मिकता में शिव बाबा के साथ जोड़ लिया तो वो गीत उनके लिए शिव बाबा के रिलेशन को या कहीं राजयोग को शायद बनाने के तरीके बन गए थे बिल्कुल, बिल्कुल, इस प्रकार से फिल्मी गीत तो बहुत सभी फिल्मी गीत उन्होंने परमात्मा के साथ जोड़ लिए और काफ़ी टाइम तक हमारे ईश्वर या माँ में भी जो महा के स्टार्ट होते थे वो फिल्मी गीत से ही होते थे एक बार <laughs> यही गीत तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो तुम्हें हो बन्दू तुम्हें सकाओ तो ऐसे गीत चल रहा था उसमें एक लाइन आती है जो फूल खिल ना सके हम वो हैं या काटे हैं हम तो साकार बाबा मुरली सुनाते हुए उसको बंद करा दिया <laughs> कहते बच्चे ये लाइन को कट ऑफ कर दो हम धूल नहीं, नहीं। <laughs> हैं हम तो बच्चे और सिर के ताज हैं तो इस प्रकार से भगवान ने खुद इन गीतों के अंदर अपने प्रेम की एक लहर डाल दी तो वो गीत हमारे लिए एक आध्यात्मिक राजयोग में सहज तरीका अपनाने के लिए प्रयोग हो गए आज उन्हीं गीतों को क्योंकि बहुत से भाई बहन हो चुके अनुभवी हो गए तो उन्होंने वो फिल्मी गीत की तर्ज को ही प्रभु प्रेम की तर्जों में या शब्दों में ट्रांसफ़र कर दिया परंतु स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था इसलिए वो फिल्मी गीत ही यूज होते थे परमाता उन गीतों को सुन करके प्रभु प्रेम में झूम उठते थे इसलिए उनका बहुत महत्व था बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से जो है संगीत का भी बड़ा योगदान रहा है और जो लोग इस विद्यालय से जुड़ने के बाद जब फिल्मी गीतों को सुनते हैं तो कहीं न कहीं अपने राज्यों को सहज करने में माहिर हो जाते हैं या कहीं न कहीं परमात्मा के साथ अपने संबंध को जुड़ाने में आसान फील करते हैं तो चलिए जाते-जाते मैं कि कि एक संदेश संदेश सबके लिए क्या देना चाहेंगे यही संदेश दिया जाएगा कि आज संसार में जो भी सुख शांति या खुशी ढूंढ रहे हैं साधनों में साधनों में खुशी शांति है लेकिन अल्पकाल की है टेम्परेरी है जैसे आप बाजार में जाते हैं आप सोफा खरीदेंगे बढ़िया सा कोई भी साधन आप बाज़ार में खरीदेंगे किसी पर भी स्टम्प नहीं लगी होती कि ये आपको खुशी और शांति देंगे हम फिर भी उनको ले आते हैं और उन्हीं साधनों के द्वारा फिर हम देखते हैं कंपटीशन कंपैरिजन में जब चले जाते हैं तो यही साधन हमें दुख देने का कार्य भी करते हैं तो साधन जोड़ना बुरी बात नहीं है लेकिन साधनों में जब कंपटीशन और कंपैरिजन आ जाता है वो हमको दुख देता है और इस आध्यात्मिक शक्ति से प्रयोग करते हुए भी साधनों को प्रयोग करते भी जीवन हल्का बना रहे क्योंकि इसमें पॉजिटिव माइंड आ जाता है तो साधन हमें सुख देते हैं जब हम आध्यात्मिकता को उसके साथ रखते हैं तो आप सभी भाई बहन मैं ये ज़रूर समझूंगी साधन कोई बुरी चीज़ नहीं है साधनों को अपनाइए पर उसमें से कंपटीशन और कम्पेरिजेशन को ख़त्म करके प्रभु की मोहब्बत से उन साधनों को ईश्वरीय कार्य के लिए भी प्रयोग कीजिए। चलिए दीदी जी बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया साधनों को यूज़ करते हुए साधना आपकी बढ़ती रहे तो साधनों का भी महत्व तो बढ़ेगा और उनको भी आप सफल कर पाएंगे अगर साधन लेके आने के बाद साधना आपकी नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आप साधनों के अधीन होते जा रहे तो वो वहाँ पर आपको चेक करना है तो बहुत ही प्यारा सा संदेश है आशा करूँगा इस संदेश को आप थोड़ा सा नोट करें बार बार याद करें और अपनी साधना को ज़रूर बढ़ाएं तो इन्हीं शुभाषाओं के साथ आप सभी राजयोग करें राजयोग का जो बेनिफिट है वो तो हमने सुना ही और राजयोग कितना सिंपल है और वो सब फैमिली में रहने वालों के लिए ऐसा नहीं कि आप जंगल में जाकर राजयोग सीखें नहीं आप घर गृहस्थी को संभालते हुए राज्योग सीखें और उससे आप अपने परिवार में सुख शांति का अनुभव करेंगे ये राजयोग तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ सबका मंगल हो सबका कल्याण हो ऐसी मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं एक बार फिर से सरस्वती दीदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं आप सुनाए हैं रीज मधुवन वन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 संजो कह या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं इसको संजो कहया किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मनता है साथी पाके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 ये वो पूरा जो हमने देखा ये मेरे दिल की